नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप हैं और आशा करता हूँ आप इस प्रोग्राम के माध्यम से काफी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती हैं और खास करके इस हफ्ते पूरे हमने डॉक्टर से डॉक्टर लोगों से बात करने की कोशिश की है और अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में अलग अलग बीमारियों के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चिंतन पटेल है जिनसे हम लोग बातें करेंगे और ख़ास करके जो मोटापा वाली बीमारियां होती हैं या फिर पायल्स फिशर इन सभी चीज़ों के ऊपर डॉक्टर साहब काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ही सिंपल क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और मोटापा को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं काफ़ी लोग मेडिसिन खाते हैं डाइट सिस्टम फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी वो चीजें काम नहीं करती हैं तो कई सर्जरीज भी इस पर बनी हुई हैं तो वो कैसे काम करता है क्या वो कितना अच्छा है कितना हम लोग सब आ, सेफ है उसके बारे में भी डॉक्टर साहब से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर चिंतन बी पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में और इसके साथ में हमारे साथ दो कलाकार जुड़े हुए हैं गुड्डू बंसल जी हैं हमारे साथ में जो फीमेल वॉइस में गाना सुनाते हैं और इसके साथ विक्रांत राय हैं हमारे साथ जो क्लासिकल सिंगर और परफॉर्मर है उसके साथ में मीरा, गुन तो तो मीरा बहुत, बहुत तो आइए सबसे पहले तो मैं चाहूंगा की एक स्वागत गीत हो जाए तो विक्रांत जी मैं चाहूंगा की थोड़ा सा एक छोटा सा पीस जो है आप जरूर डॉक्टर चिंतन बी पटेल के स्वागत में सुनाए जी तो आइए में आप लोगों के बीच एक सॉन्ग ओल्ड सॉन्ग लंबी जुदाई आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता जी स्वागत बिछड़े तो, बस कल परसों जीऊंगा मैं कैसे इस हार हाल में परसो मात न आई दरिया क्यू आई है लंबी जुदाई चार दिना प्यार्बा बड़ी लंबी जुदाई बड़ी लंबी जुदाई हो पे आई दुहाई है लंबी जुदाई चार दिन प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई बड़ी लंबी जुदाई बड़ी लंबी जुदार थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया हमारे डॉक्टर साहब को भी अच्छा है जी जी। बा... <laughs> तो सीधे बात करते हैं हम लोग और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए जी आ, मैंने मेरा स्कूल डेज जो है मैं बॉम्बे में बरोटाप हुआ हूँ तो मेरा स्कूलिंग फिर बाद में एमबीबीएस उधर सोमया के जे मेडिकल कॉलेज बॉम्बे उधर से मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और फिर बाद में मैंने एमएस सर जे जे हॉस्पिटल मुंबई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उधर से मैंने एमएस कंप्लीट किया 2014 में और फिर थ्री इयर्स मैंने उधर प्रैक्टिस की और फिर मैं किरण हॉस्पिटल सूरत शिफ्ट हो गया और अभी प्रैक्टिस किरण हॉस्पिटल सूरत में है एंड जनरल सर्जन। तो सफर काफी अच्छा रहा। राइट गाइडेंस right मिलते रहे से से। और फैमिली का भी सपोर्ट अच्छा था उन्होंने भी हर टाइम हर स्टेप पे हेल्प किया घर पे मोमडेड है और एक छोटी बहन है जी जी. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए अपने परिवार के बारे में बताने के लिए और जैसे हम लोग हमारे दर्शक मित्रों में कुछ खास लोग जुड़ गए हैं अशोक जी ने याद किया है पंडरंग अकवाड़ ने याद किया है और प्यार से लिखा है और विशेष एक और मेहमान भी जुड़ गए हैं गोपानी जीवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया याद करने के लिए अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो मोटापा के बारे में क्योंकि आजकल ये एक सिंपल uh, सा चीजें दिखती हैं लेकिन बहुत बहुत लोगों को मोटापा का शिकार होना पड़ता है और ये किस वजह से पहले तो हम लोग कारण जानना चाहेंगे और उसके बाद इसका निवारण उसके बारे में बात करें जी आ, मोटापा बेसिकली ये एक है ना लाइफस्टाइल बीमारी है लंबी बीमारी है अच्छा, अच्छा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते है अक्सर हम सोचते है कि सिर्फ ज्यादा खाने से इंसान मोटा हो रहा है लेकिन ऐसे नहीं है बहुत सारे फैक्टर्स रहते है स्ट्रेस डिप्रेशन आदमी अकेला घर पे रहता है तो फिर ओवर ईटिंग हो जाता है फिर कुछ बीमारी भी रहती है जैसे कि थाइरोयड है डायबिटीज है और लाइफस्टाइल चेंजेस चेंजेस जैसे कि जंक फूड लेट रात तक उठना काम करना ये सब काफी सारे फैक्टर्स है जो जुड़े हुए हैं और इसके कारण ओबेसिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है खास करके इंडिया में भी अभी धीरे धीरे काफी ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हम्म तकरीबन टेन परसेंट पॉपुलेशन जो इंडिया का है उनको सीवियर ओबेसिटी है हम्म हम्म तो ये ओबेसिटी पूरा मिक्स है सिर्फ ओवर इटिंग नहीं है अच्छा, काफी सारे फैक्टर्स अच्छा। रोल में प्ले करते हैं और हर एक फैक्टर को ठीक करना जरूरी है तो ही हम ये मोटापे का ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकते है हुँ, हुँ, दूसरा इंडिया में भारत में एक मेन फैक्टर ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस हम अच्छा। कभी अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बहुत कम देते हैं हमेशा काम के पीछे भागते रहते हैं अगर हर साल दो दो किलो भी वेट बढ़ रहा है तो और फाइव टू टाइम इयर्स 20 से 25 किलो वेट बढ़ जाता है एक बार इतना ज्यादा वेट बढ़ जाता है फिर उसे कम करना मुश्किल हो जाता है काफी सारे लोग नहीं कर पाते हैं इनफैक्ट नाइनटी फाइव टू लोग बाद में तीस किलो से ज्यादा वजन बढ़ जाता है नॉर्मल वेट से उनके हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए तो फिर कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वो पॉजिटिव साइकिल बढ़ती रहती है सांस फूलती है एक्टिविटी कम होती है फिर और वेट बढ़ते रहता है तो अवेयरनेस अगर कम रहेगा तो भी ये बड़ा फैक्टर है ओबिसिटी के लिए मोटापे के लिए अगर एक दो किलो भी अगर वेट बढ़ जाता है और हम उसको प्रायोरिटी दे और वो एक दो किलो तभी का तभी कम कर दे तो मेरे ख्याल से मोटापे को राइट टाइम पे ट्रीटमेंट करने से काफी हम राइट डायरेक्शन में जा सकते, सकते। हैं सबसे पहले तो अपना आइडियल बॉडी वेट कैसे होना चाहिए अगर मैं सिंपल फॉर्मूला बताऊ आपको तो अगर सपोज किसी का हाइट वन सेंटीमीटर है एक सौ सेंटीमीटर तो उसमें माइनस हंड्रेड कर दीजिए तो 70 आता है तो 170 सेंटीमीटर के भाई या बहन के लिए नॉर्मल वेट अराउंड 70 केजी होना चाहिए तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपना नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए वेट की हम्म। फिर अगर आप वेइंग स्केल पे रेगुलर बीच बीच में यानी एक दो महीने में या फिर कोई छोटा बुखार हुआ सर्दी हुआ और हम डॉक्टर को विजिट कर रहे तो फिर तभी का तभी हम उसे एड्रेस कर सकते है अपने को पता होना चाहिए कि अपना वेट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर उसे टाइम पे अगर हम चेक करते रहे दो तीन महीने में अपने को अपना वेट का थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए बाकी तो क्लोथ्स से भी थोड़ा सा आइडिया आ जाता है अगर टाइट फिट होने लगा तो फिर आइडिया तो आ ही जाता है कि वेट बढ़ रहा है तो तभी का तभी थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हो जाए शुगर कम कर दे खाने पीने में थोड़ा सा चर्बी के जो प्रमाण है जो फूड्स है फैट फूड्स इसे हम अगर थोड़ा डाइट में कम करते तो एक दो किलो मेरे ख्याल से आसानी से हम कर सकते रिड्यूस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मोटापा को अगर प्रिवेंट करेंगे तो ये सबसे बेस्ट स्टेप है क्योंकि ये मोटापे से काफी सारी बीमारियां जुड़ी हुई है जैसे कि डायबिटीज है दिल के दौरे स्ट्रोक पैरालिसिस फिर वजन के कारण घुटने घिस जाते उसके कारण अथराइटिस जल्दी उम्र में आ जाता है तो ये सब घुमा फिरा के ओबीसीटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है और काफी सारी स्टडीज ऐसा भी प्रूव कर रही है कि ओबिसिटी से यानी मोटापे से कैंसर भी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। हम्म हम्म जी डॉक्टर साहब काफी अच्छी बातें आपने बताया कि किस कारण से ये मोटापा होता है और इसको हम लोग कैसे मापदंड कर सकते हैं ये आपने बताया पैरामीटर तो उस अनुसार आपके हाइट और वेट के हिसाब से वो चीजें जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंपल कभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो चार पे मिलता है उस चार्ट के अनुसार आप अपना बॉडी वेट के और हाइट को देख कर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका वेट बड़ा है या नहीं है तो ये सिंपल एक तरीका है आप इसके बारे में किसी भी क्लिनिक पे जाएंगे तो वो चार्ट आपको मिलेगा और उस अनुसार आप अपने आप को चेक कर सकते हैं और एक बार आपको पता चल गया थोड़ा सा ज्यादा है तो उसी समय आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके इन चीजों पर काम करना चाहिए कभी कभी होता है कि एक दो किलो से कुछ नहीं होता तो हम लोग डोंट केयर करते हैं तो ये भी ये। हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम करता है और फिर जाके हम आगे बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आई अब जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है अलग अलग उसके साथ जुड़ी हुई कारणें हैं लेकिन उसके साथ में इसको ट्रीट करने के लिए अब बहुत सारे लोग जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं कुछ और कुछ लोग ज्यादा करके नेट इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जो है कई चैन वाले जो कंपनियाँ होती है जिसमें हैं करके उनको भी बताते हैं, तो ये सारी चलते हैं। अब मैं चाहूंगा तो शुरुआत से लेकर अब नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आई है वो सारी चीजें जरूर स्टेप बाय स्टेप बताइए ताकि हमारे जो दर्शक मित्र हैं उन्हें इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मोटापे को हमें ना एक परसेंटेज के मापदंड से माप सकते जिसे हैं जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं ये आप अगर गूगल करेंगे और आप अपना हाइट और वेट इसमें एंटर करते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके आपको देगा कोई भी इंटरनेट पे आप सर्च करके आप अपना बीएमआई फाइंड कर सकते हो तो ये बीएमआई अगर 25 से 30 के बीच में है तो उसका मतलब ओवर है स्लाइटली वेट ज्यादा है लेकिन इसे मोटापा नहीं बोलते तो अगर आप ओवर कैटेगरी में है तो आपके एज के हिसाब से आप रेगुलर चेकअप करा लीजिए सीधा आपको डॉक्टर को मिलने की जरूरत नहीं है आप थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस खाने खाने तो इससे मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है थोड़ा परसिस्टेंट एफर्ट्स लगता है लेकिन आप हर लेवल पे हर जगह पे आप अपना थोड़ा सा क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दो बहुत बार आप हम बहुत बार बोलते हैं कि थोड़ा कटोरी की साइज कम कर दो प्लेट की भी साइज थोड़ी कम रखो तो इससे भी काफी हद तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर आपका बीएमआई 30 टू 35 के बीच में है तो एक बार आप एक डाइटिशियन को मिले और एक बार आप एमडी डॉक्टर को भी मिल सकते हैं। आप अपना बेसिक जांच करा लीजिए कोई डायबिटीज या फिर कोई थारॉयड की बीमारी तो नहीं है क्योंकि इसमें भी आप वेट गेन देख सकते हैं अगर के कम है तो भी वेट गेन होता है और ये महिलाओं में काफी कॉमन चीज है खास करके प्रेग्नेंसी के बाद तो ये आप जरूर चेक करा लीजिए एज के हिसाब से शुगर लेवल्स चेक करा लीजिए और डाइटिशियन के संपर्क में रहना जरूरी है क्योंकि आपको एक बार बार एक रिपीटेड माइंड वॉशिंग की जरूरत है तो अगर आप रेगुलर एक एक महीने में डाइटिशियन को बता रहे हो तो आपको धीरे धीरे एक एक किलो आधा आधा किलो में धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वेट गेन भी धीरे धीरे होता है इंसान को पता नहीं चलता तो वेट लॉस भी धीरे धीरे ही एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 35 के ऊपर है यानी इसको ग्रेड टू ओबिसिटी बोलते हैं तो फिर ये शरीर में काफी सारी बीमारियां लाएगा जैसे कि डायबिटीज है दिल के दौरे स्ट्रोक अच्छा। पैरालिसिस हथराइटिस खर्राटे की बीमारी ये सब दिल पे जोर करेगे आपकी लाइफ क्वालिटी भी खराब करेगा और आपकी लाइफ की क्वांटिटी भी कम करेगा यानी आपकी लाइफ अगर एक ज्यादा मोटा आदमी उसकी 10-15 साल लाइफ कम रहती है तो फिर अपने को इसे जल्दी ठीक करना जरूरी है तो इसमें अगर कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज है दिल के प्रॉब्लम ऑलरेडी कोई पेशेंट को है तो इसमें वेट लॉस सर्जरी करके जो बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं हमारे मेडिकल भाषा में ये बेरियाट्रिक जी सर्जरी जी। भी काफी यूजफुल रोल प्ले करती है लेकिन मैं मेरे अच्छा। दर्शक मित्रों को बताना चाहूंगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये बेरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट या मरीज का काम आसान कर देता है जो मुश्किल काम है जो वेट हम बहुत बार देखते हैं पेशेंट बोलता है कि मैं डाइट कर रहा हूँ सब फॉलो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वेट नहीं कम हो रहा तो ये उन लोगों का काम इजी कर देता है वेट लॉस सर्जरी के बाद भी अच्छा, आपको अच्छा। डाइट कॉन्शियस रहना पड़ता है आपको शुगर इंटेक कम रखना पड़ता है तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेटर मिलेगा तो ये बीएमआई जब 35 के ऊपर रहता है और अगर इंसान डाइट से फिजिकल एक्टिविटी से ये सब परसिस्टेंट एफर्ट्स करने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पाता है तो ऐसे कुछ लोगों को हम वेट लॉस सर्जरी का ऑप्शन देते हैं लेकिन बाकी के मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो स्टेज पे पहुंचे नहीं है उनको हम वेट लॉस सर्जरी एडवाइज नहीं करते बट परसिस्टेंट डाइट फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स उससे भी हम मदद लेके वेट लॉस का अचीव कर सकते हैं चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके लिए आपने बैरिक सही जो है ट्रीटमेंट नया है उसके बारे में आपने बताया और क्या ये सर्जरी करने के बाद जैसे कि आपने कहा है हेल्प करता है तो शुरू शुरू में हम लोग कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं क्या आ, कितना ज्यादा होने पर कर सकते हैं या नॉर्मल ओबेसिटी है तो उसमें भी कर सकते हैं कैसे जनरली इसमें बीएमआई 35 के ऊपर रहता तभी हम ज्यादातर रिकमेंड करते तब तक जनरली हम रिकमेंड नहीं करते कोई भी प्रकार का ऑपरेशन उसके फायदे रहते हैं और कुछ नुकसान भी रहता है लेकिन जब भी, भी वेट इतना ज्यादा हो जाए कि वो शरीर में नुकसान ज्यादा पैदा कर रहा है तो उससे हम वेट लॉस सर्जरी के जो फायदे है वो फायदे अगर बहुत ज्यादा हो और नुकसान बहुत कम हो तो ये स्टेप अच्छा रहता है तो वेट लॉस सर्जरी से कैसा है हम ये बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या करते हैं कि जो पेट की साइज रहती है इसे हम छोटी कर देते हैं तो ऑपरेशन के बाद भूख कम लगती है जो तड़प रहती है अगर कुछ समझो फ्रिज में कुछ मीठा रखा है या फिर आइसक्रीम है तो अपने को रात को बैठे टीवी देख रहे तो मन होता है कि भाई आइसक्रीम खा ले, तो तड़प भी कम हो जाती है माइंड लेवल पे और थोड़ा खाते हैं तो पेट भरा भरा लगता है जैसे कि एक डेढ़ साल के बच्चे का जो साइज रहता है कैपेसिटी खाने की उतनी कैपेसिटी हो जाती है बनाना शेप केले अच्छा। शेप का जो स्टमक बनाते तो इससे वेट लॉस थोड़ा इजी हो जाता है पेशेंट के लिए लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा विटामिन कैल्शियम की कमी भी थोड़ी सी पेशेंट देख सकता है क्योंकि खाना के इनटेक काफी कम हो जाता है तो ये पेशेंट्स को हम ये सप्लीमेंट लेने के लिए बताते हैं ये सप्लीमेंट्स अच्छा। पेशेंट को फायदा करता है जैसे कि कैल्शियम है तो हड्डी के लिए जरूरी है प्रोटीन पाउडर भी बहुत बार हम पेशेंट को सुझाव करते हैं ताकि उसका मसल पतला ना हो मजबूती बनी रहे लेकिन साथ ही साथ पेशेंट को फायदा डायबिटीज में काफी मिलता है फिफ्टी 80 परसेंट लोगों को डायबिटीज चली ब्लड प्रेशर की भी दवाई फिर बंद कर सकते हैं अथराइटिस कमर के प्रॉब्लम अगर है तो वो भी अगर वेट कम हो रहा है तो फिर लोडिंग कम हो जाता है तो उसके वजह से उनको दर्द की दवाई कम लेनी पड़ती है या फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है जो पहले वजन के कारण गुटने दुख रहे थे, तो फायदे भी, तो जी भी जी देखने रहते हैं नुकसान भी देखने रहते अगर फायदे बहुत ज्यादा है नुकसान से तब हम ये स्टेप सजेस्ट करते है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया साहिल जी ने भी आपके लिए मैसेज किया है गुड इन्फॉर्मेशन करके और इसके साथ मनसुख जी ने भी आपको याद किया है पानरंग जी ने याद किया है जानकी सीजा ने भी याद किया है और इसके साथ रिबा कपानी जी जो वाशिंगटन डीसी में रहते हैं उन्होंने भी आपको वेलकम किया है तो अब आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मुझे लगता है कि हमारे गुड्डू बंसल साहब कुछ पूछना चाहते हैं गुड्डू जी बताइए कुछ पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर गुड्डू जी सर मुझे एक ये क्वेश्चन करना था की जैसे आप पाइल्स के बारे में बताते हैं और जब भी पार्टी मतलब टाइट होती हो तो वो जो मलद्वार है वो बिल्कुल फट जाता है तो उसके लिए क्या किया जाए जी सर अक्सर कर नहीं, और तो मतलब ना तो मस्से हो कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी ब्लड आ रहा हो तो क्या ये पायस के लक्षण है क्या है सर बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा जो मैं बहुत सारे <laughs> को बताता हूँ ये जो मलद्वार के जगह पे जो कट हो जाता है इसे हमारी मेडिकल भाषा में फिशर बोलते हैं फिशर ये फिशर का जो दर्द रहता है ये काफी जलन जैसा रहता है दर्दनाक रहता है और एक बार दर्द ज्यादा हो जाए तो फिर टॉयलेट एकदम टाइट टाइट रहता है टॉयलेट के बाद भी इंसान को पंद्रह बीस मिनट या आधा से दो घंटा तक जलन जैसा लगता है आग जैसा लगता है आग लगी ऐसा लगता है इसे टिपिकली फिशर बोलते हैं तो फिशर में ट्रीटमेंट ये रहता है कि मिर्ची वाली चीजें जैसे कि हरी मिर्चे काली मिर्च चटनी मंचूरियन पाव भाजी मसाले वाले चीजें गरम मसाला इसको कम्प्लीटली बंद करना है क्योंकि 80 परसेंट लोगों को जिसे फिशर होता है इसे डाइट में चेंजेस करने से काफी आराम हो जाता है साथ ही साथ हम उनको कुछ कुछ सिरप देते हैं जिसे कब्ज कम हो मोशन थोड़ा नरम रहे तो मलद्वार की जगह पे खरोच कम आएगी तो फिर दर्द काफी हद तक कम हो जाता है बहुत बार अगर दर्द फिर भी रहता है तो कुछ कुछमेंट्स आते हैं जैसे कि या फिर गर्म पानी में पांच मिनट सिकाई करने से भी दर्द तुरंत कम हो जाता है आजकल कोरोना के टाइम में मैं काफी सारे पेशेंट देखता हूं क्योंकि गरम उकाला ले रहे देसी दवा ले रहे अदरक मिर्ची का सेवन ज्यादा ले रहे तो ये फिशर के इंसिडेंस काफी बढ़ गए कोरोना के टाइम में अभी कोविड के टाइम में क्यूंकि पेशेंट सोचता है कि ये गर्म मसाले से कोरोना की तकलीफ कम रहेगी लेकिन इसके कारण बवासिर पाइल्स और फिशर की तकलीफ बढ़ रही है मैं काफी पेशेंट देखता हूं ओपीडी में जो ये प्रयोग करते रहते हैं और फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है उनको जी। तो ये फिशर है पाइल्स या बवासिर जो हम बोलते आम जनता की लैंग्वेज में ये एक्चुअली गुब्बारे हो जाते हैं मलद्वार के जगह पे और ये जब फूटते है तब पिचकार जैसा ब्लीडिंग आता है तो ये जो ब्लीडिंग होता है जनरली पेनलेस होता है और कभी कभार अगर मसे बहुत बड़े हो गए और बाहर आ गए तो फिर ये पेन करता है इसमें भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि फाइबर का इंटेक बढ़ाए सलाड्स ज्यादा ले पानी का इंटेक बढ़ाए और ये सब गुल पाउडर या ऐसे नेचुरल कुछ चीजें रहती है जिससे हम थोड़ा सा रिलीफ दे सके तो पाइल्स भी अलग है और फिशर भी अलग है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा सिमिलर है एक जैसा है लेकिन दोनों कंडीशन थोड़ी सी अलग है बाकी ब्लड आने के बहुत सारे दूसरे भी कारण रहते हैं अगर 50 इयर्स 50 साल से ज्यादा हो तो फिर कहीं कैंसर तो नहीं है यह भी अपने को जरूरी है देखना इसके लिए हमेशा अगर टॉयलेट में ब्लीडिंग होता है तो एक बार चेकअप बहुत जरूरी है एक बार चेकअप कन्फर्म कर देता है कि भाई आपको पाइल्स है फिशर है ये सर्जन के एक्सपीरियंस से वो आपको बराबर से डायग्नोस करके आपको बताएगा और फिर अगर आपको पाइल्स फिशर है तो 80 टू 90 परसेंट चांस है कि आपको डाइट से आराम हो जाएगा और आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो लेकिन बहुत पेशेंट्स शर्म में रहते हैं शर्मिंदगी महसूस करते ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते तो क्या करते ऑनलाइन सर्च करते रहते घरेलू नुस्खे के बारे में और ये लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है ग्रेड टू से ग्रेड थ्री ग्रेड फोर हो जाता है तो फिर इसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है फिर ऑपरेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है तो इसे अर्ली थोड़ा सा चेकअप करा लिया तो मरीज के लिए अच्छा होता है डॉक्टर चिंतन जी बहुत बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि मीरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो एक छोटा सा गीत हम लोग सुनेंगे अभी उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्र जो देख रहे हैं आपको ओबेसिटी के बारे में या फिर पाइल्स फिशर इसके बारे में पूछना हो तो निश्चित आप इसके लिए आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं आप अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं ताकि वो क्लियरली आपको बहुत सारे सजेशन देंगे काफी समय से इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं तो नेचुरली आपको हेल्पफुल होगा इनका इन्फॉर्मेशन मीरा जी आर यू रेडी मैं म्यूजिक के साथ ही करूंगी जी एक पुराना गाना उमा देवी देवी जी जिनको तो टुनटुन के नाम से 16 का आई कॉल यू सॉन्ग अच्छा सुनाइए सुन आई कर रही हूं सुन आई कर रही हूं ये ये कर रहा हूं अब उन्हें हंस करके जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है में नहीं, में। नहीं, तो कुछ भी नहीं में। में। है रोहानी जी क्या होता है है हो का आंखों में के बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी बहुत ही पुराना गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच अर्षय करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लगा है अब आइए फिर से मैं डॉक्टर साहब से सीधे जोड़ना चाहूंगा आप सभी को और जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं काफी इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्टर साहब से मिल रहा है एक तो हमने मोटापा के बारे में जानकारी ली थी शुरुआत में और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी उन्होंने बताया अब हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर और ये पाइल्स के बारे में तो निश्चित तौर पे इसमें डाइट सिस्टम जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे आपने डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि जो मिर्ची वाली चीज़ है तली वाली चीजें हैं और कोरोना के कारण जो हम लोग काड़ा वगैरह लेते हैं जिसमें काली मिर्ची वगैरह ज़्यादा अदरक वगैरह यूज करते हैं तो इससे भी गर्मी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें होती हैं तो अब आइए हम लोग को थोड़ा सा बैलेंस डाइट कैसे हो और कोरोना में जो हम लोग चीजें लेनी चाहते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा वगैरह उसको कैसे लें उसके बारे में या उसमें कुछ और चीजें मिला दें ताकि वो गर्मी ना लगे और उसका शीतलता बनी रहे ऐसा भी कुछ हो सके जी सर यस सबसे पहले तो इसकी जो क्वान्टिटी है इसे हमको थोड़ा सा लिमिट करनी है तो ये क्वान्टिटी हम समझो कि वीक में एक या दो बार लेते हैं तो इनाफरत है क्योंकि इसका अच्छा, अगर डोज हम ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर ये पेट में अल्सर एसिडिटी ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है पाइल्स फिशर में तो तकलीफ दे सकती है लेकिन एसिडिटी भी काफी हद तक इससे बढ़ सकती है तो इससे हम थोड़ा सा डाइल्यूटेड क्वांटिटी में लेना जरूरी है थोड़ा सा डायल्यूशन में अगर लेगे पानी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा यूज करेगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो ये तकलीफ कम पैदा करेगा यदि ऑलरेडी एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो फिर मेरे ख्याल से मिल्क के साथ अगर लेगे पहले तो ये प्रॉब्लम कम क्रिएट करेगा और एसिडिटी की कुछ मेडिसिन जैसे कि है से, या फिर पेंटोब्राजोल या रैनिटिडिन इसे भी साथ में यूज करेंगे तो अपने को इसकी साइड इफेक्ट कम महसूस होगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने जैसे कि बताया टू टू वन टू टू टाइम्स एक हफ्ते में एक से दो बार ये बहुत ही इम, आ, है बहुत ही ज्यादा इनाफ है बाकी रेगुलर mm -hmm. हम हेल्दी फूड्स लेते हैं जैसे कि नींबू पानी है नारियल पानी है प्रोटीन फूड्स जैसे कि मूंग चना mm -hmm. सोयाबीन mm -hmm. जो हाई प्रोटीन फूड्स है इससे भी ये प्रोटीन लेवल अगर बढ़ता है बॉडी में तो इम्यूनिटी काफी हद तक बढ़ सकती है तो ये भी इम्पोर्टेंट ख्याल रखना जरूरी है अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स पेशेंट है तो शुगर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी उकाला ले ले या फिर कोई मेडिसिन ले ले, लेकिन अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ रहेगा तो नेचुरली तुम्हारा इम्यूनिटी कम रहता है तो डायबिटिक hmm. पेशेंट्स को बहुत खास ध्यान रखने की जरूरी है कि वो ग्लूकोमीटर खरीद ले जो डिजिटल ग्लूकोमीटर मिलता है और खुद चेक करे बीच बीच में मैं तो हर एक डायबिटिक पेशेंट को ऐसा सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में भी है तो भी हर रविवार को सुबह खाली पेट और खाने से दो घंटे के बाद आप अपना नियमित रूप से शुगर चेक करें इससे जी, आपको जी. आगे जाके दिल के दौरे डायबिटीज के कारण पैर का गैंग्रीन होना ये सब हम बचा सकते किडनी खराब हो जाना और डायलिसिस पे जाना ये अगर हम नियमित रूप से अपना शुगर चेक करेंगे तो इसे भी हम काफी हद तक कम कर सकते हैं और इम्यूनिटी भी बैलेंस में बनी रहती है तो हेल्दी फूड्स में सलाड्स है ग्रीन वेजिटेबल्स है फ्रेश फ्रूट्स है सीजन के जैसे कि एप्पल की भी मौसम भी ये सब हेल्दी फूड्स काफी हद तक अपना इम्यूनिटी मेंटेन करती है इसे कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं बढ़ाना नहीं है इम्यूनिटी का कोई ऐसा मापदंड नहीं है कोई रिपोर्ट नहीं है कि हम इसे चेक कर सके मेजर कर सके अपना लाइफस्टाइल हेल्दी है अपनी शुगर कंट्रोल में है वेट नॉर्मल है तो फिर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग ही रहने वाली है तो वीक वे नहीं रहने वाली है चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की ये चीजें का थोड़ा सा ध्यान रखना है और कई बार हम लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं या कुछ चीजें हमें बाहर की चीजें हमें प्रभावित करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग थोड़ा सा ओवरडोज hmm. भी कर लेते हैं काड़ा वगैरह का तो hmm. इसको प्रॉपर्ली hmm. आप अगर लेंगे तो आपका हेल्थ hmm. भी मेंटेन रहेगा और आपका काम भी होगा तो इसीलिए yes. हर चीज को जो है गाइडलाइन के अनुसार ले लेंगे तो ज्यादा बेटर yes. रहता है और कभी कुछ सिम्टम दिखाई दे, देता है तो तुरंत उसके लिए आप इन चीजों को बता दे डॉक्टर के पास की मैं ये ये चीजें ले रहा हूँ और अभी ये प्रॉब्लम है तो क्या वो रिलेटेड है क्या वो भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे तो निश्चित तौर पे हमें हर हाँ चीज को जो है डॉक्टर से शेयर करना चाहिए अब आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि लेप्रोस्कोपी के बारे में कुछ बताइए जी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन वाला ऑपरेशन अक्सर मरीज कंफ्यूज करते लेजर ऑपरेशन बताते लेजर ऑपरेशन यानी जब जला के ऑपरेशन करते जैसे की बवासी पगंदर जिसमें एक तार आता है और उससे हम जलाते हैं रस्ते को या कोई चीज को उसे लेजर सर्जरी बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन पेट के अंदर जब हम छोटे छोटे सुराख करके अंदर से दूरबीन डाल के हवा भरते और फिर नहीं। नहीं। वो दूरबीन से हम पूरे पेट में पूरे आंख बड़ी आठ छोटी आंख किडनी अगर कोई बीमारी है और उसका अगर ऑपरेशन जो पहले के जमाने में होता था वो लंबा चिरा हो करते थे तो ऑपरेशन में होता क्या था कि ऑपरेशन के बाद दर्द ज्यादा रहता है ऑपरेशन के बाद रिकवरी को भी बहुत टाइम लगता है काफी दिनों तक हम बेड रेस्ट कुछ महीनों तक तो पेशेंट को पहले बेड रेस्ट बताते थे वजन नहीं, नहीं। ये काम नहीं, नहीं। करना झुक के काम नहीं करना तो ये काफी सारे प्रॉब्लम्स वो ऑपरेशन में रहते थे लेकिन अभी की जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें हम छोटे छोटे सुराख दो या तीन सुराख से हम पूरा ऑपरेशन कर डालते उस सुराख में से अच्छा तो जब चीरा कम है चीरा अगर कम रहेगा तो दर्द भी कम रहेगा इंफेक्शन के चांसेस काफी कम है ऑपरेशन के बाद तुरंत मरीज दूसरे तीसरे दिन आ, काम पे ज्वाइन कर सकता ऑफिस कुछ कुछ पेशेंट जिसे हम अपेंडिक्स ऑपरेट करते है लेकिन एग्जाम चालू रहता है तो दूसरे दिन मैंने एग्जाम देने के लिए भी भेज दिया पेशेंट को कि भाई दूसरे दिन तुम अच्छा अपना एग्जाम दे दो तो ये बहुत एडवांटेज है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के चिरफाट नहीं रहती है तो कॉम्प्लीकेशन काफी कम रहता है तो ये इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम पिथ के टैली के स्टोंस के ऑपरेशन के, के लिए इस्तेमाल कर सकते है ऑपरेशन तो है जो जो पहले चीरा करके ओपन सर्जरी से करते थे इसे आजकल एक्सपीरियंस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन के पास कराने से आपको रिकवरी फास्ट मिल सकती है ये फाइल्स वगेरा में तो नहीं काम आता है फाइल्स पाइल्स में भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज है लेकिन उसमें लेजर ऑपरेशन आता है लेजर ऑपरेशन है जो ग्रेट टू बवासीर रहता है यानी अर्ली स्टेज या ग्रेट थ्री के जिसमें हम जला के उसे श्रिंक कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं तो ये लेजर ऑपरेशन है पाइल्स में फिर कुछ लिगाश्योर ऑपरेशंस भी आते हैं जो सेम प्रिंसिपल पे रहते हैं जैसे जिसे हम जला देते और फिर काट देते तो ये लिगाश्योर सर्जरी हो जाती है फिर एक जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम स्टेपलर गन सर्जरी बोलते हैं इस स्टेपलर गन सर्जरी की खास बात यह है कि ये पाइल्स को अंदर से काटता है तो ऑपरेशन के बाद क्या होता है अंदर से काट के जोड़ भी देता है तो उसमें छोटे छोटे टाइटीनियम पिन रहती है बहुत सारी तो काट के अंदर से जोड़ देती है तो अंदर कोई घाव नहीं रहता है ऑपरेशन के बाद तो ऑपरेशन के बाद दर्द भी काफी कम रहता है और कोई ड्रेसिंग नहीं आता है ब्लीडिंग के चांसेस भी काफी कम रहता है तो ये सब टेक्नोलॉजी के मदद से ऑपरेशन के बाद जो दर्द रहता था पहले के जमाने में ये दर्द काफी हद तक कम हो चुका है जल्दी ऑफिस पे ज्वाइन कर सकते स्टूडेंट है तो जल्दी क्लासेस ट्यूशन जा सकते हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो ऑफिस जल्दी ज्वाइन कर सकता तो ये एडवांटेज है ये सब नई टेक्नोलॉजी का जो आजकल के मेडिकल युग में है सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए डॉक्टर साहब काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और अब एक और बात मैं आपके हॉबीज के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में <laughs> आपके हॉबीज क्या क्या हैं? आप इन किन चीजों का इंटरेस्ट रखते हैं कौन सा गीत कौन सी फिल्में या पढ़ाई करना चाहते हैं आपके हॉबीज के बारे में हमें कुछ बताइए हॉबीज में तो ऐसा है रमेश जी की ज्यादा टाइम ही नहीं मिला एम किया एम किया तो तो हॉबीज़ में में यस यस थोड़ा थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ता है है पढ़ाई करने के टाइम तो का ऐसा है कि मेरे को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर काफी इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और वो सब में तो जब मैं फ्री रहता हूं तो मैं देखता रहता हूं कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है क्या नए सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है और दूसरा सा थोड़ा सा मैं स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस करता करता रहता हूं। कुछ एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं मैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज तो रेगुलर तो करता हूँ मैं लेकिन न, ऐसा कुछ है डर लगता है कि कहीं कोई स्पोर्ट्स इंजरी ना हो जाए तो इसके लिए बेसिक जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है वो करते रहता हूँ रेगुलरली जिससे थोड़ा सा हेल्थ भी बनी रहे तो हॉबीज में ऐसा ज़्यादा कुछ वॉइस अच्छा नहीं था तो singing, binging, तो सिंगिंग बिंगिंग विक्रांत जी और मीरा जी के जैसे कुछ ज्यादा परस्यू नहीं कर पाए तो यही है तो फ्री टाइम में मूवीज मूवीज देख लेते हैं यूट्यूब पे थोड़ा सा इंजॉय करते तो है एंटरटेनमेंट तो ये है आजकल की हॉबीज तो मेरे लिए और गाने कौन से सुनना पसंद करते हैं आप? गाने तो मैं हर टाइप के के, के, सुनता सुनता हिंदी, थोड़ा सा रेट्रो म्यूजिक भी सुनता रहता हूं। किशोर कुमार अच्छा? के, राज कपूर के। और नए सॉन्ग भी सुनते रहता हूँ ऑपरेशन थिएटर में भी अगर लंबे ऑपरेशन रहते हैं तो हम स्लो वॉल्यूम में थोड़ा सा म्यूजिक सुनते है जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रहता है लोग कहते हैं कि जो सॉफ्ट म्यूजिक सुनते सुनते अगर कर ऑपरेशन करते है तो उससे भी improve होती है ऑपरेशन का रिजल्ट भी अच्छा आता है और ऐसे भी काफी सारी स्टडीज बताते हैं कि जिसमें anesthesia और ऑपरेशन के बाद दर्द भी pain कम रहता है मरीज को तो इंजॉय करते हैं ऑपरेशन थिएटर में भी थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं इससे थोड़ा सा माहौल अच्छा, रहता अच्छा। है जैसे कि अभी फाइल्स की बात चली रही है तो मैं चाहूंगा की जैसे कई लोग जो है ना पुराने सर्जरी में जैसे कट करके फिर उसमें आ, बाद में थोड़ा पेन रहता था लेकिन फिर बाद में वो वापस क्रिएट हो जाता है छोटा सा लेकिन वो इतना पेन नहीं करता है लेकिन फिर से फुगा बन जाता है तो क्या वो भी कम हो सकता है वापस नहीं ऑपरेशन करना पड़ता है आ, या कैसे करना पड़ता बेसिकली था था? क्या है शरीर की टेंडेंसी रहती है जब भी खून के गुब्बारे बन जाते हैं मलद्वार के जगह पे गुदे के जगह पे तो इससे अगर समझो ज्यादा तकलीफ हो रही है ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है पेन ज्यादा हो रहा है तो इसे हम ऑपरेशन यानी कट करके निकाल देते कोई भी टेक्नोलॉजी हो लेजर हो लिगा शोर हो उसके बर्गन हो या फिर पुरानी जिसमें हम बांध के उसे धागा बांध के यस यस यस तो इसमें क्या होता है कि एक बार ऑपरेशन हो गया और पाइल्स निकल गया लेकिन बाद में वापस भी बन सकते हैं इस ये तकरीबन तीन से सात लोगों को दस साल पे हो सकते है वापिस पाइल्स यानी दस साल में तीन से सात टका लोगों को वापस भी बवासीर की तकलीफ टूट सकती है तो इसमें कुछ परहेज रहता है कि वापस कैसे ना हो सबसे पहला कि आप अपना जो फाइव डाइट है वो हमेशा हाई फाइबर डाइट रखे जैसे सलाद ज्यादा लो पानी का सेवन ज्यादा लो दूसरा आजकल के जो युग में आजकल के टेक्नोलॉजी में काफी सारे पेशेंट्स या आम जनता टॉयलेट करने के टाइम भी मोबाइल फोन यूज करते हैं उसके कारण कैसा है कि न्यूज पढ़ते है न्यूज पढ़ते रहते हैं तो अगर ज्यादा लंबे टाइम तक अगर हम टॉयलेट सीट पर बैठे रहे तो वो पाइल्स होने की शिकायत बढ़ सकती है क्योंकि उस धीरे धीरे वो स्लाइड डाउन होता है तो लंबे टाइम तक टॉयलेट में बैठना नहीं है अगर आपको कब्ज की तकलीफ है तो आप इसे ठीक करें डाइट से या मेडिसिन से लेकिन ज्यादा जोर ना करे अगर आप टॉयलेट में ज्यादा जोर भी करोगे तो भी ये तकलीफ वापिस होने के चांसेस बढ़ जाते है पानी का इंटेक ज्यादा रखें, कम से कम दो से तीन लीटर पानी अगर आपका ऑफिस वर्क है और अगर कुछ धूप में या कुछ मजूरी का काम है तो फिर उस हिसाब से आपको पानी का इंटेक ज्यादा लेना बहुत जरूरी है तो ये कुछ परहेज अगर हम अपने मन में रखें और अपने लाइफस्टाइल में अडोप्ट करें तो फिर ये वापिस होने के चांसेस काफी हम कम कर सकते हैं ऑलमोस्ट नहीं के बराबर कर सकते अगर आप एक बार ऑपरेशन कराने के बाद ये अगर चीजों का ध्यान रखे तो वापस होने के चांसेस कम है बाकी अगर ऑपरेशन के टाइम भी अगर क्लीयरेंस अच्छे से किया है और अच्छी तरह से सर्जन ने आपके पाइल्स निकाल दिए वो भी एक फैक्टर रहता है कि वापस ना हो तो ये काफी सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है निर्भर करता है कि वापस पाइल्स होएगी कि नहीं ऑपरेशन के बाद चलिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया आशा करता हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लगाया है और काफी लोगों ने मैसेज करके आपको याद किया है बहुत अच्छे डॉक्टर है करके भी लिख तो थैंक यू आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं कहूंगा कि पाइल्स ना हो इसके लिए हमारा डाइट प्रॉपरली कैसे हो थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कीजिए और ओबेसिटी को कम करने के लिए भी हमें आ, एक कॉमन डाइट थोड़ा सा बताइए सबके लिए हम लोग अलग अलग आपके हाँ पे पास पेशेंट आता है तो निश्चित तौर पर सबका रिक्वायरमेंट अलग होते हैं सबके अलग अलग वर्कआउट होते हैं लेकिन फिर भी एक जनरल तौर पर इन बीमारियों से बचने के लिए हमें किस तरह का डाइट का उपयोग करना चाहिए थोड़ा सा पहले मोटापे से शुरुआत करूंगा यदि आपको मोटापा है या फिर आपका वेट थोड़ा सा भी ज्यादा है और आपको वजन कम करना है तो सबसे जरूरी है कि आप अपना शुगर जितना बन सके उतना आप शुगर का इंटेक कम कर दो डाइट में जीधा जीधा शुगर जा रहा है उधर आप कम से कम फिफ्टी टू सेवेंटी शुगर रिडक्शन कर दीजिए अक्सर पेशेंट स्वीट कम करते हैं लेकिन कैसा चाय कॉफी अगर ज्यादा हो रहा है तो इनडायरेक्टली पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं सब प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वेट नहीं कम हो रहा है लेकिन चाय कॉफी में भी काफी शुगर चला जाता है ओके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिस्किट खाखरा फरसान ये सब सेव मुमरा कुरमुरा खा रहे <laughs> तो ये सब भी बॉडी क्या करता है उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता तो इसके लिए आपको अच्छा, हरी सब्जी ज्यादा लेनी है ककड़ी टमाटर गाजर ये जो है इसमें सेल्यूलोर्स की मात्रा ज्यादा रहती है कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं।, नहीं रहते तो इससे आपको फीलिंग भी मिलता है अपने को को भूखा नहीं रहना अक्सर ऐसा लगता है कि भूखा रहना है लेकिन डाइट में सलाद का इंटेक एकदम बढ़ा दो पानी का इंटेक भी खाने से एक दो घंटा पहले पानी ज्यादा लो खाने के दो घंटे बाद भी पानी का इंटेक ज्यादा कर दो चाय मंचिंग मंचिंग बोलते हैं हमारे भाषा में मंचिंग ग्रेजिंग उसका मतलब है कि खाने के टाइम कम खा रहे हैं लेकिन बीच बीच में क्या है वो कुरमुरा खा रहे चाय पी रहे बिस्किट्स खा रहे खाकर खा रहे तो ये जो आ, फरसान से सब जो है इसकी मात्रा अगर कम करेंगे तो ही अपने को वेट लॉस दिखने वाला है वरना बहुत मुश्किल है सच्ची बताऊ मैं मैं एक काम में हूं इसके लिए मुझे बहुत इन एंड आउट पता है तो डाइट में कैलरी इंटेक अगर आप काउंट कर सके अपना अगर तुम देखोगे कि कोई सेव का पैकेट है तो उसमें लिखा रहेगा 100 ग्राम में इतनी कैलोरीज अगर आप मिल्क भी लेते हो तो मिल्क में भी तो अलग अलग टाइप के मिल्क आते हैं तो उसे पढ़ना है तो एक बार उसको पढ़ते हैं तो माइंड में वो चकरी घूमती रहती है अरे 100 एम में 100 कैलोरीज है तो तीन सौ दूध ले लिया समझो मिल्कशेक में और उसमें शुगर डाल रहे आइसक्रीम डाल रहे तो हजार कैलोरीज तो ऐसी ही चली जाती है हमारे दिन की रिक्वायरमेंट अगर पुरुषों में बात करूं तो 2200 से 2400 कैलोरी है और लेडीज लोगों में कैलोरी रिक्वायरमेंट दिन की 1800 से 2000 कैलोरी है तो एक कैलोरी से अगर हम 500 कैलोरी नीचे रहते है तो एक वीक में अपने को आधा से एक किलो तक का वेट लॉस हो सकता है तो ये बहुत जरूरी है फिर कुछ फ्रूट्स है जिसमें शुगर ज्यादा रहता है जैसे कि मैंगो है चिक्कू है सीताफल है और शुगर केन ये चार पांच फ्रूट है जिसमें शुगर बहुत ज्यादा रहता है तो ये ये फ्रूट्स का भी इंटेक थोड़ा सा क्वॉन्टिटी थोड़ा सा लिमिट में रखनी है खास करके समर सीजन में क्या होता है मैंगो का माहौल रहता है तो वो मैंगो जूस पी रहे मैंगो शेक पी रहे तो भी काफी कैलरीज बढ़ जाती है तो ये कैलरी का काउंट अगर हम कर सके एक मन में एक कैलरी डायरी बना दे या फिर आजकल तो बहुत सारे एप्स भी आते हैं एंड्रॉयड में जिसमें हम कैलरी काउंट कर सकते हैं हाँ। तो हर कैलोरी अगर हम मन में सोचे कि इसमें कितना कैलोरी है और हम इस तरह से अगर हमारा अवेयरनेस बढ़ता है हम कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर वेट लॉस थोड़ा सा इजी होता है वरना बहुत मुश्किल है वेट लॉस करना और साथ ही साथ अगर हम तो एक्सरसाइज अच्छा करते है वॉकिंग करते है एक राइट टाइम पे हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारा जो विल पावर है माइंड है वो स्ट्रोंग होता है ओके तो फिर अपने को लालच नहीं होती कि ये खा लेते आज के दिन ये थोड़ा चिटिंग कर लेते तो फिर वो जो एक्सरसाइज करता है ना वो डिसिप्लिन आदमी रहता है तो उसे कैसा है डाइट बराबर में करते हो लोग उसको कदर रहती है कि आज मैं इतना वर्कआउट किया है तो फिर मैं आज थोड़ा सा ध्यान रखूंगा लेकिन अगर हम आलस में रहते हैं और वर्कआउट नहीं करते तो फिर डाइट में भी थोड़ा सा हम लेजी हो जाते हैं तो एक्सरसाइज से ज्यादा वेट लॉस ज्यादा नहीं होता है इससे अपना बॉडी स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन उससे एक विल पावर बनता है जिससे हम डाइट में ध्यान रखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं व्यूअर्स को देना चाहूंगा चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि ये डाइट सिस्टम थोड़ा सा आप अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका वेट भी बना रहेगा और एक्सरसाइज करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है कैसा है और ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए सुटेबल है यानी सबके लिए ये बहुत जरूरी है ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है अच्छा पांडुरंग जी गायकवाड़ जो है दुबई में रहते हैं उन्होंने पूछा है साइक्लिंग से वेट कम होगा क्या ये yes, पांडुरंग जी डेफिनेटली अगर साइक्लिंग आप 20 से 30 मिनट कर रहे हो 6 किलोमीटर की रफ्तार से एवरेज तो इससे आपका काफी कैलोरीज बर्न हो सकती है और आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा लेकिन साइकिलिंग के साथ साथ आपको ये डाइट में भी काफी ध्यान रखना है अगर आप डाइट पे अगर ज्यादा परहेज करोगे तो so साइकिलिंग से आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग भी होगा आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी और आपका वेट लॉस भी अच्छा मिलेगा और डेफिनेटली साइकिलिंग से आपको पूरे बॉडी में भी काफी फायदा मिलेगा हार्ट के लिए आ, लंबे टाइम पे अथराइटिस के प्रॉब्लम्स भी कम रहेंगे, तो डेफिनेटली साइकिलिंग एक टाइप का कार्डियो एक्टिविटी हो गई हम बोलते है ना कार्डियो कर रहे हैं जिम में हाँ। एक टाइप का कार्डियो ही हो गया तो so इससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा पांडुरंग जी चलिए डॉक्टर साहब आपके लिए शुक्रिया लिखे भेजा है चलिए जाते जाते गुड्डू बंसल जी मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के लिए एक छोटा सा गीत पेश करें और फिर हम पूरा करते हैं मैं जी का एक सुना रहा हूं। बहुत प्यारा है चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुरा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 वाह वाह चलिए डॉक्टर साहब एक सवाल ले लेते हैं विमल लखानी जी ने याद अगर आपका काम ऑफिस काम है अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी इतना है, नहीं है तो hmm. दो से तीन लीटर पानी दिन में एड्युएट है सबसे बेस्ट टाइम पानी खाली पेट सुबह उठने के बाद आपका रहेगा जिसमें आप कम से कम 500 से 600 सौ पानी ले सकते हो जिससे आपको खाली पेट अगर आप ये पानी लेते हो तो उससे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है ये हमारी मेडिकल भाषा में बेसिकली आपको पेट साफ करने में मदद देता है तो अपने को चूरन देसी दवा इसका प्रयोग थोड़ा सा कम करना पड़ता है और पेट साफ होता है तो बोलते है आयुर्वेदा में और हमारी मेडिकल भाषा में भी के बीमारियों की जड़ कम हो जाती है और बाकी खाना खाने से एक घंटा पहले और खाना खाने से दो घंटे के बाद पानी का इंटेक ले अगर आप खाना खाने से पहले तुरंत पानी लेते तो फिर डाइजेस्टिव जूसेस थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है पेट में तो फिर डाइजेशन बराबर नहीं होता और खाना खाने के बाद पेट बराबर आ रहता है और अगर हम ज्यादा पानी ले ले तो फिर ये ऊपर आके खट्टी डकार आती है और वापस डाइजेशन में थोड़ा सा तकलीफ करता है तो खाना खाने से आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले और खाना खाने के बाद दो घंटे के बाद दैट इज द बेस्ट टाइम कि आप पानी का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा ले सको विमल जी आशा करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा पानी का और कितना लेना चाहिए तो तीन लीटर आपको कैपेसिटी है और सवेरे आप ज्यादा ले सकते हैं खाली पेट में तो अच्छा रहेगा और उसके बाद खाने के पहले एक घंटा और खाने के दो घंटे बाद आप पानी का इंटोर yes. तो इस रूल को फॉलो कीजिए नेचुरली आपका जो है हेल्थ भी अच्छा रहेगा और पानी का बैलेंस भी बना रहेगा तो चलिए डॉक्टर चिंतन सर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दियाउंसिलिंग अच्छा है आपके कम्युनिकेशन काफी अच्छी है थैंक यू सो मच आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं Uh, कुछ नए बातों को लेकर कुछ नए विषय को लेकर तब तक आप बने रहिए बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में फिर मिलते हैं इस वाले के साथ सलाम नमस्ते सबके मन को भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्र रंगों से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम लाए मुलाकातें बातें मुलाकातें कर लेते मुलाकातें बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें हो बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें